यदि आप तत्सब आविन्न बोलत संसर्गता और प्रकारता तुनिष्ठ विशेषता विशेषता अवच्छिन्न निर्भित विषयता शाली ज्ञान ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या होगा अन्यथा अन्य श्रुदयरंग रजत रजत रंगे भ्रमयति इत्याकार समूहालंबन भ्रम समूहालंबन भ्रम में अति व्याप्ति छोड़ा तो उसके बाद अन्य था यथाश्रुत रंग रजत यथाश्रुत रंग और रजत जिसने किसने बोला अरे देखो रांगा और चांदी है ये रंगा है ये चांदी लेड, लेड होता है रंग कहते संस्कृत में रजत मनी चांदी अब क्रम क्या था ऐसा मान लो दो टुकड़ा पड़ा है एक रंगा है मैंने रंगा लेड और दूसरा रजत चांदी सिल्वर आज अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है।, है तो रंग और रजत है अब लेकिन करे क्या जो सुना तो सुना ठीक लेकिन समझा कर रजत रंग करके ग्रहण कर ले किसी ने था क्या रंग रजत तो पकड़ा गया रजत रंग रंग में रजत और रजता में रंग ग्रहण कर लिया ये है है ना रम ज्ञान है अब लेकिन यहां पर रजतत्व प्रकारता भी है रंगत प्रकारता भी है समवाय संबंध यहां भी है समवाद संबंध वहां भी है इन विशेषता बिगड़ गई रंग में रजत में रजतत्व तो रहेगा है ना रंग में रंगत्व तो रहेगा और यहाँ भी संवाय वहां भी संवाय तो रहेगा ही रजतत्व रजत में समवाय सम्विंग में समवा संबंध से है ही सम्मान भी ठीक है धर्म भी ठीक है सब कुछ ठीक है लेकिन विशेषता बिगड़ गई यहाँ देखिये समवाय तो संबंध आवच्छ संसर्वधा निर्भिता रजतत्व आवच्छिन्न प्रकार रजतनिष्ठ विशेषता रंग में नहीं है रजतनिष्ठ विशेषता रंग में है क्या नहीं है रंग रंगता प्रकार का नहीं है रंग कहां देखा जरा रजत में नहीं? उल्टा हो गया ऐसे स्थल में यदि आप तत्विष्ट विशेषता ये नहीं कहेंगे तो अतिव्याप्ति व्याप्ति हो जाएगी रजत भी है रंग भी है दोनों विशेष भी है ना इन रंग में रजत विशेष हो गया रजत में रंग विशेष हो गया उल्टा जोहर का विशेषता प्रकार ठीक है, है। संबंध भी ठीक है इन विशेष पलट गए इसको समूहालंबन भ्रम करते ऐसे स्तरों में अतिव्याप्ति ना हो इसलिए आपको ज्ञान का इतना लंबा चौड़ा लक्षण आपने किया है इसलिए बहुत जरूरी है यथाश्रुते अन्य था यह शब्द जोड़ लेना पड़ेगा न्याय में अन्यथा जत जयसे सुना तो क्या था शब्द नहीं नहीं है है ना वो प्रिंट नहीं हुआ न्यायोधनी में तो क्या नहीं ना तकार रजतत्व प्रकारकत्सु तो सत्वात्मय निष्कर्ष कहाँ शब्द है यहाँ पे विशेषता हाँ हाँ ठीक है वो तो खत्म हो गया था ना कल पाठ में तत्पनिष्ठ विशेषता निरूपित तनिष्ठ प्रकार ये पंक्ति आप लोग के पुस्तक में नहीं छपा है ये पूरा लाइन नहीं है प्रिंटर पुस्तक में नहीं है टिप्पणी मैंने उसको दिखा दिया था आपको केवल ऐसा है मूल में छपा नहीं में विशेषता है आपकी पुस्तक में छपा हुआ हाँ है अन्यथा भी है इनकी पुस्तक आपके पुस्तक में नया पुस्तक में छपा हुआ है हमारे यहाँ नहीं था गुरु में उल्टा देख रहे हैं ये है है हमारे पूरा नहीं था प्रकार जिनमें नहीं लिख लेना प्रकार था किसी किसी पुस्तक में ये पूरी पंक्ति नहीं है मूल में जिनके आने लिख लो तो कल का जो निष्कर्ष कल जो पढ़ाया था टिप्पण में जाकर हम हमने पढ़ाया था ना हमने समझा दिया था, तो था, था प्रकारित्व इसलिए भी जोड़ दिए थे तो टिका में भी ये संबंधित विशेषता संबंध वह संबंधी भी लेना चाहिए ये कहा था टिप्पण में आधी कितना और जोड़ा था तो यहां भी जोड़ सकते हैं आप ये तो ऐसा अन्यथा नहीं कहने पर रंग रजते ऐसा किसने बोला और सुना सुनने के बाद ज्ञान क्या हुआ रजत रंगे ऐसा उल्टा ज्ञान हो गया अन्य यथा रंग रजते और इमे रजतरंगे समूहालंबन इस हो रजत रंगे समूहाल तो क्योंकि ये जो ज्ञान हुआ उस आदमी को रजतरंगे करके ज्ञान हो गया ना उल्टा ज्ञान जो हुआ है इस ज्ञान में भी रजतत्व विशेषकत्व रजतत्व प्रकार तत्व रजतत्व विशेष का देखिये यह रजतत्व विशेष है प्रकारता हुआ क्या है इस रजत में रजतत्व है उस रजतत्व उसने कहा पकड़ा है रंग में इस रंग में रंग है और उसको ग्रहण किया है वो रजत उल्टा यद्यपि इस ज्ञान के अंदर रजतत्व तो प्रकार भी है रंगत्व तो प्रकार भी है है कैसा वो उल्टा रंगत्व तो विशिष्ट रजत को तो उसने देखा है और रजतत्व तो विशिष्ट रंगत्व को तो उसने देखा है रंगत्व तो वाला रंग में रजत को देखा है रजतत्व तो वाला रजत में रंग को देखा है ना? है ना अर्थात क्या रजतत्व वाला जो रजत था उसने रंग को देखने का मतलब इस रंग में उसे रजतत्व प्रकार को देखा, hmm. है yes. ना ये जो शीशा पड़ा हुआ था उस शीशे में उसने चांदित्व ग्रहण कर लिया जिसे ठूंठ में मनुष्य तो कोई ग्रहण कर ले और मनुष्य को ठूंठ समझ ले मनुष्य को ठूंढ समझने का मतलब क्या मनुष्य में स्थानुत्व जाति को ग्रहण करना और ठूंढ को मनुष्य समझना मतलब स्थानों में ग्रहण कर लिया। ठीक उसी प्रकार रज समझ दिया रंग में, मतलब में, में, में उसने रज तत्व जाति को देखा अति वंग को उसने रजत करके ग्रहण कर लिया इस तरह से उल्टा है रजत में क्या किया उसने रंगत्व को ग्रहण कर लिया ते रजत को रंग करके समझ लिया यद्यपि यद्य ग्रहण किया रजत रंग ज्ञान में रंगत तो प्रकारता भी है रजतत्व रंग विशेष भी है रजत विशेष भी है लेकिन प्रकार के विशेषता का सारा संबंध उल्टा होगा यही करे ये उस ज्ञान में तथात्व रजतत्व विशेषकत्व और रजतत्व प्रकार रंगत्वे प्रकार वहां भी विद्यमान तो है उक्त निष्कर्षे तो दर्शित व्याप्ति ही। यदि हमारा निष्कर्ष जो हमने दिया है उसके अनुसार भी चलोगे इस भ्रम में अति व्याप्ति दोष नहीं होगा क्योंकि हमने ये नहीं कहा ज्ञान में विशेषता प्रकार होनी चाहिए यानी का है जो तत्प से लोगे तद वाले में ही प्रकार होना चाहिए अगला आजा, आजाद रज तत्व तो आपने से ले लिया मान लो है क्या ले लिया रजतत्व को ले लिया तक्षत कौन होगा रजत उसी में ही रजतत्व प्रकार किया हुआ रजतत्व भाव वाला रंग है वह आपने रजतत्व को ग्रहण ले लिया और रंगत्व भाव वाला रजत है वह आपने रजतत्व ग्रहण कर लिया है को ग्रहण कर लिया होना कैसे चाहिए तत्वनिष्ठ में ही तत्प्रकार का रजतत्व वाले में रजतत्व को ग्रहण करो रंगत्व वाले में रंगत्व को ग्रहण करना जरूरी है ये जो तद्वत्व जो ग्राह में और तनिष्ठ जो कह दिया इस वजह से यह भ्रम नहीं होगा क्योंकि तो ये कैसा है तद अभावत में प्रकार हो गया है समझ रहे ना तद अभावत में कार प्रकारता हो गया तद विशेषता में तद अभाव अनिष्ठ विशेषता में कनिष्ठ प्रकार का ग्रहण कर लिया ये भ्रम है और हमने क्या दिया है तद्वनिष्ठ विशेषता में तनिष्ठ प्रकारता होनी चाहिए इसलिए उक्त निष्कर्ष तो दर्शित्रमे ना रंगाशे में क्या है रंगांश में रज को पकड़ रहा है रंगांशे रजतत्वगा और रजतान्शे रंगत्वगा च रजतत्व प्रकारताया रंगत्व विशेषता निरूपित्वी रंगत्वनिष्ठ विशेषता रजतत्व जो प्रकार था कैसा है रंगत्व विशेषता है ये क्या रंग है रंगत्विता रंग में है उसमें हमने रजतत्व प्रकार प्रकट लिया रंगत्वनिष्ठ विशेषता में रजतत्व प्रकार हो गया रजतत्ष्ट रजत रूपी विशेषता में रंगत्व प्रकार हो गया है आप तो यू बोल के प्रकार बिगड़ गया बोलो या प्रकार को ठीक रख कर विशेष बिगड़ गया बोलो एक जगह बिगड़ रहा यदि आप इसको रंग विशेषता कहोगे तो वह रजतत्व जो प्रकार लिया आपने तनिष्ठ प्रकार नहीं रहा ठीक है ना इधर जब से रजतत्व निष्ठ रजत विशेषता ने रंगत्व प्रकार तो फिर ग्रहण कर लिया है कहते हैं कि रंगाश में और रजतत्वगाजताश में रंगव रजत रंग विशेषताेंगत रजतत्वताे रजत प्रकारत रजतत्वताभावात्व रंगत रंग विशेषताभावाच के रंगत्व रंगांश में रंगांश में रजतत्व को ग्रहण करने के बावजूद रंगांश रजतत्वगा और फिर रजतांश रंगत्वगा ना रजतांश में क्या हो गया तंगत्व का अवगन हुआ इसका मतलब क्या स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं रजतत्व प्रकार था यहाँ रजतत्व प्रकार कैसा है तंगत्व विशेषता है जहां आपने रजतत्व को देखा है जहां आपने रजतत्व प्रकार को ग्रहण किया है वो कैसी विशेषता है रंगत्वनिष्ठ तो विशेषता है और जहां आपने रंगत्व तो ग्रहण किया है वो कैसा है रजतत्व तो निष्ठ रजत विशेषता है है ना? समझ में आ रही है बात कुछ हाँ। पंक्ति भी घटनी चाहिए बार पूछना एक्सप्लेन करना पड़ेगा हाँ अयार्थ ज्ञान में लेकिन ये कहना है यथार्थ ज्ञान का लक्षण यदि हम ऐसा नहीं बनाएंगे इतना निष्कर्ष लंबा चौड़ा तो अयथार्थ ज्ञान में आती व्रप्त हो जाए वो कहना चाह रहे हैं न यदि यथार्थ ज्ञान जैसा बोला गया था क्या बोला था तद्वती तत्प्रकार को अनुभव इतना ही लक्षण रखेंगे तद्वती में तत्प्रकार तो होना चाहिए या रंगत तत्वती तो है तो ही है तो तो प्रकार प्रकार भी भी भी है, भी है, भी प्रीक है, है, है तद्वतीत ना, आपका लक्षण तो मन में अति व्यक्त हो जाएगा इसे निवारण करना पड़ा तत्व निष्पेषता संबंध भी जोड़ दिया ये जो विस्तृत लक्षण जो बनाना पड़ा है वो एक समय अति व्याप्ति निवारण करनी ना तो इसे रजतत्व प्रकार कैसी है रंगत्व निष्ठ विशेषता वाली है रजतत्व प्रकारता कैसी है रंगत्वनिष्ठ विशेषता निरूपित है और रंग प्रकार कैसी है रजतत्वता निरूपित है होने से क्या बिगड़ा देखो रजतत्व प्रकार रजतत्वनिष्ठ विशेषता निरूपित अभाव इसका मतलब क्या है रजतः रच्च है ना ये जो रजतत्व ने कहा ग्रहण किया है रंग में अतव रजतत्वता भिश्चत से निपित प्रकारता नहीं अर्थात इस रजत प्रकारता से रजतष्ट विशेषता निरूप निरूपक भाव संबंध से नहीं है इनका परस्पर संबंध नहीं है भले एक ज्ञान के अंदर चारों चीजें हैं, भी भी भी है, है, है, है, रंग परस्पर संबंध बिगड़ा हुआ है। जो प्रकारता, जिस विशेषता से संबंध करनी चाहिए उसे संबंध नहीं जो तो रजतत्व प्रकार रजतवनिष्पेषता संबंध होना चाहिए था ऐसा नहीं है एवं रंगत्व प्रकारता रंगत्वनिष्ठ विशेषता निरूपित अभा है वो रंगत्व रंग विशेषता से निरूपित नहीं है अर्थात रंगत्व रंगत्वनिष्ठ विशेषता जो रंगनिष्ठा विशेषता है वो रंगत्व प्रकारता से निरूपित नहीं है किंतु रंगत प्रकारता से निर्पित हो गया है इसलिए ब्रह्म इसलिए विषय विशेषता है तत्व निष्ठा प्रकार प्रकार रजतत्व निष्ठा रजतष्ठा विशेषता भी है ता तो रजतत्व प्रकारता ही होनी चाहिए होने पे उसको तो यथार्थ था नहीं माना विपरीनेथारे यार्था लक्ष्य विरला कारण यदेदेन यहाद ज्ञान से वो विरला में यथारे शास्त्रे प्रमा कि न नृक्ष संयोगी थी प्रमाया, अप्रमा लक्षणस्य से अतिव्याप्ति केवल संबंध जोड़ने से नहीं होगा अवच्छेद की जरूरत है क्योंकि होता क्या है एक और भ्रमस्थल ले रहे हैं एक बहुत बड़ा पेड़ है ठीक है ये जड़ है, तो पृथ्वी हो रही है ठीक और इस पेड़ के ऊपर एक बंदर बाबा बैठा हुआ बंदर का सहयोग कहाँ है के वच्चे देना शाखावच्छे शाखा, वच्चे। शाखा वच्चे। के ऊपर बैठा हुआ है और यहां मूल में मूलावच्छे देना उस बंदर का बैठना संभव है तो फिर में घुस करके यहां का सहयोग संभव नहीं है ऐसे अव्यापक स्थलों में भी गड़बड़ हो सकती वृक्ष कपि संयोगी किसने बोला एक गलत भी है और सही भी है वृक्ष कैसा है बंदर का संयोग से युक्त है वृक्ष कपि संयोगी किसने बोला वो गलत भी है क्या? सही भी है क्या? ज्ञान मामला सही किस मामले में शाखा अच्छे देना ज्ञान बिल्कुल सही है दना ज्ञान बिल्कुल भ्रम बहुत जरूरी होता है ज्ञान ज्ञान में प्रकारणम गलत प्रकार सिद्ध कर देंगे एक भी बात की कमी रह जाए आपका ज्ञान को गलत साबित किया जा सकता है चाहे संबंध न जाए प्रकार जाए चाहे आपका अवच्छेद गड़बड़ा जाए चाहे विशेषता पे बिगड़ जाए बोलते बोलते बहुत सावधानी बरतना पड़ता नहीं है कौन के साथ तुरंत पकड़ लेंगे वो गलत बोला है बोलाएगा इसी तरह स्थलों में दोषों को निवारण करने के लिए हम को कहना पड़ता है ये न देना यद अवच्छेद देना यद संबंध अवच्छिन्द देना चाहो संबंध को विरला टिकाकार दिखा रहे हैं वहां संबंध दिखाता टिप्पण कारण और ये अवच्छेद को दिखा रहे हैं विरलादेना यद संबंधे नकारता तत्न निष्ठा विशेषता शाली ज्ञान में तथा हो गया ना जिस धर्मावच्छेदना या शाखावच्छेदना भी भूतलावच्छेदना इत्यादि यदव छेदेन यवाय संयोगपता प्रचार जहांताशेषता शाली ज्ञान यथारे तो आचार्य तदव्छेद आच्छन तनिष्ट प्रकारता ना चार इसरे चारोटियोगेवधे तत्विष्ट विशेषता शालिज्ञान चार आजा है यदविष्ठ प्रकार विशेषता अपेक्षित है संसार का संबंध है तो रह गया तो अब इसी को तद भी बोल देना पड़ेगा ये चारों लिख दिया फिर तद, तद, देना, तद, तद, तद ये ये अवच्छे देना तत्सबंध देनाशाली ज्ञान यथार्थ निरा हो तो नित्य संबंध जिस अवच्छेद से जो चीज जिस संबंध से जिस प्रकारता से और जिस प्रकारता विशिष्ट विशेषता रूपेण विद्यमान है जो वस्तु उस वस्तु को उसी अवच्छेद से उसी संबंध से उसी से उसी धर्म से अवच्छिन्न होकर विशेषता ग्रहण किया जाए का ज्ञान को यथार्थक ज्ञान कहा जाएगा ये ज्ञान का विस्तार चार कोटि में हैं तीन को जोड़ेंगे ना जोड़ेंगे ये सभी अवच्छेदक कहे जाते हैं प्रत्येक चीज का अवच्छेद माने जो जिसको दोषों को निवारण करने के लिए आप जोड़ते जाएंगे विषय अवच्छे को अवच्छेद हो संबंध रूपी अवच्छेद धर्म रूपी अवच्छेद उपाधि रूपी अवच्छेद विशेष रूपा अवच्छेद किसका विषयिता का ये सब अवच्छेद किसके हैं विषयिता का है ना विषयता को तुमने तो पता तीन भाग विभक्त हुआ था विशेषता प्रकार दा, संसर्ग दा और उपादि भी इन्होंने गिर लाया बहुत रचित जोड़ ली। इसमें यह दावत छह देना विषयी दा, यह संबंध आवच्छन संसर्ग दा क्यों विषयी दा, यह निश्चित प्रकार दा क्यों विषयी दा, यह तो निश्चित विशेषता विशे क्यों विषयी दा। इस सब विषयी दा की आवच्छेदक। चारों के चार। जब प Hmm, वह है तत्वनिष्ठ विशेषता तत्वनिष्ठ विशेषता कनिष्ठ प्रकार तो है ना कलित का पाठ में तो बताया परसों के पाठ में ही का पाठ में आया वो कल का पाठ में तत्वनिष्ठ विशेषता न्याय बोधनी का टिप्पण में दिखाया हूँ लिखा नहीं था पुस्तक से पढ़ा दिया था सीधे ना आया नहीं था टिप्पण में देखिए तद्वनिष्ठ विशेषता यथार्थ थ्यम तेना संे ना य संबंधे नकारता अनुभव याथार्थ्यम तेन संबंधे तत्विष्ट विशेषता निरूित तत्व आवचिन तनिष्ठ प्रकार प्रकारता शाला अनुभव यथार्थ अनुभव ज्ञान कल हमने न्याय बोधनी में इसको पढ़ा उसी को बिरला एक और वृक्ष में लेकर एक और आगे बढ़ा पहले हम इतने ही लिए थे और कल इसको जोड़ा जोड़ दिया ये अंतिम और आगे जोड़ा ता, तो तो हाँ। कपि एक वस्तु है वृक्ष पर बैठा हुआ, वृक्ष कपिही इति वस्तु ये वस्तु हम सामने देख रहे हैं वृक्ष पर कपी बैठा हुआ ये क्या है सामने विद्यमान पदार्थ उसका मुझे ज्ञान बोलना है मैं जो देख रहा हूं अंदर बैठा है पेड़ के ऊपर वो देखता हुआ उस वस्तु का मुझे ज्ञान करना वृक्ष ये वस्तु तस्मिन उस वस्तु में क्या क्या है कपि तिष्ठति तिष्ठति शाखायां शाखा समय का जो संयोग है वो वृक्ष में समय समझ रहेगा तो समवाय संबंधे न शाखाया वृक्षे वृक्षे वाषति त्र वृक्ष उसमें रहेगी इति प्र स्व ये वस्तु का स्वरूप है जिसले वस्तु का स्वरूप ऐसा है ऐसा है, शाकाचेद संवाय कपी जे कपी प्रकारता। नि... वस्तु भवती। संवाय च वृक्षत्वन वस्तु संसर्गता नि वृक्षत्तावच्छिन्न वृक्ष प्रकारता निरूपित वृक्ष वृक्ष निष्ठ विशेषताख्य विशेषता निरूपित विषयताशाल ज्ञानम वृक्ष वृक्ष ज्ञान ये वस्तु का स्वरूप बता रहा है वस्तु कैसा है अब तत् बोल करके जो बोलोगे वह आपका ज्ञान का स्वरूप यथार्थ ज्ञान कोई भी आयम घटा हो कोई भी चीज हो कहीं पर यह नहीं रहेगा सामान्य रूपा संयोग आदि को लोग वहीं गड़े जिस आयम घटा में झंझट नहीं है कब्च पे में है मूल में नहीं है शाखा में है अब गट जो है पृथ्वी का यहां संबंध है वहां नहीं है ये सब लफड़ा नहीं देना सर्वत्र तो इसकी जरूरत नहीं है लेकिन सर्वत्र इन तीन की जरूरत है जो शुरू से मैं आपको बताते आना ये तीन के बिना कोई ज्ञान होता ही नहीं और कहीं कहीं पर इसकी जरूरत है। पच्चीस प्रकार का विशेषता ये मुख्य है आप इसी प्रकार से अनुभव में जा रहे देखिए मुख्य विशेषता सम्भालंबन ज्ञान का लक्षण है संवालंबन ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं नाना मुख्य विशेषशाल ज्ञानम समूहालंबनम नाना मुख्य विशेष अनेकों मुख्य विशेषता आजाद जैसे आपने रजत रंगे में देखा ना रजत भी विशेष है रंग भी विशेष है दो दो विशेष हो गया एक ही ज्ञान में ऐसे ज्ञान का नाम समूहालंबन ज्ञान नाना मुख्य विशेषताशाल ज्ञानम समूहालंबन ज्ञानम ये लक्षण है कोई पंक्ति नहीं है यहां लक्षण है लक्षण का क्या लक्षण है देखो तद अनुभवो तुभार्थ तद, तद अभाववती में तकार अनुभव हो जाए उसका नाम अयथार्थ यहां पर वही बोलना पड़ेगा तद, तद अभाविष्ठ अभाव नहीं अभाव अनिष्ठ या तत्वनिष्पोधित थे ना तद अभावनिष्ठ बाक्य सब वही रहेगा यहां आके यद अभावनिष्ठ यद अभावनिष्ठ तद अभावनिष्ठ हो जाएगा अथार्थ बाकी सब यद अवच्छेद संबंध यद संबंधे प्रकारता यद अभावनिष्ठ विशेष तदभावनिष्ठ विशेष है। है। क्योंकि उसी का नाम है ना का नाम नाम जो धर्म जान नहीं है उस धर्म को ग्रहण कर लेना सरपत धर्म अभाव वाला रज्जु में सर्पत्व अभाव कौन है रज्जु उसमें आपने सर्पत्व ग्रहण कर लिया है ना यद अभावन निष्ठ हो गया यथा था शुक्त रजतम्ञन श्रमा में कहते हैं जैसे शुक्ति में आपने क्या ज्ञान ग्रहण कर लिया इदम रजतम ऐसे लिया शैव एकदृश अनुभूति का दूसरा नाम अप्रमा इसी को ही अप्रमा ज्ञान भी कहते हैं शैव प्रमा लक्ष्य पर भी पहला जैसा ही है किए थे वैसे यहां पर भी अभाव बोल बस इतना ही फर्क करना तद वनिष्ट था पहले तद वनिष्ट था और अब क्या कहेंगे तद अभावन निष्ठ प दो विशेषता निर्भिधनिष्ठ प्रकार विवक्षणीय ऐसा हमें विवक्षित है एक दिया ना वहां टिप्पणी देखो यद संबंध आवच्छ तनिष्ठ प्रतियोगिता गृह थे क्योंकि जो रजतत्व अभाव वाला रजत शिप में आपने रज को ग्रहण किया लेकिन रजतत्व को शुक्ति में किस समझ से आपने ग्रहण किया है समय संबंध से ही ग्रहण किया कोई दूसरे संबंध से नहीं ग्रहण किया रजतत्व को शुक्ति में देखा तभी शुक्ति को रजत बोल सकते नहीं बोल सकते यदि आप समवाय सम्बन्ध से रजतत्व को शुक्ति में नहीं देखेंगे जैसे मनुष्य तो मनुष्य मनश्यक्त में ही समझ रहता है समय तो मनुष्य है ना और इन्हें मान लो आपने संयोग समझ से पशुत्व को देखा मनुष्य में तो मनुष्य को पशु नहीं बोलोग क्यों संयोग समझ से देखा है समय समझ से तो नहीं देखा ना पशुत्व को आदमी को पशु समझना है तो उस आदमी में पशुत्व धर्म समय समझ ग्रहण करना पड़ेगा अन्य किसी भी संबंध से आप उस धर्म को वहां ग्रहण कर लीजिएगा तो भ्रांति नहीं होगी फिर आय मनुष्य पशु व्यवहार नहीं हो सकता तो तो कि जिस संबंध से मैं पशुत्व को पशु में ग्रहण कर रहा था जिस संबंध से पशुत्व को पशु में ग्रहण कर रहा था उसी संबंध से मैं पशुत्व को मनुष्य में ग्रहण कर लूंगा तभी मैं मनुष्य को पशु कहूंगा नहीं तो नहीं कह अर्थात जिस संबंध से रजत तत्व को रजत में, में ग्रहण कर रहा था उसी संबंध से रजत तत्व को में ग्रहण करूंगा तभी मैं शुक्ति को रजत कह सकता नहीं तो नहीं तभी कह बोलो तभी बोध हो सकता है शुक्ति को रजत करके बोध तभी हो सकता है जब आप रजतत्व को रजत में जिस संबंध से ग्रहण कर रहे थे उसी संबंध से रजतत्व को शुक्ति में ग्रहण करेंगे तो अन्यथा नहीं आपने इस जगत में सच्चिदानंद रूप तो देख लिया है अतव जगत सत्य हो गया आपको जगत सत्य क्यों है क्योंकि जगत सत्य है आपके लिए जगत ही है और जगत में ही आनंद है जगत में ही सत्य चित्त और आनंद का अनुभव कर रहे हो इसलिए जगत ही आपके लिए सत्य हो गया है ब्रह्म मिथ्या हो उल्टा हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है ये तो वेदांत है शास्त्र में है वो केवल है ना शास्त्र बोलता है यानी आपका अनुभव क्या है जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या कारण है कि जगत से आपको सच्चाई लग रहा है जगह से बिल्कुल सत्य है ये जगत सत्य है रूप सत्य घट सत्य गंगा सत्य है कुटिया सत्य कुटिया का बाना सत्य कुटिया का गिरना सत्य कुटिया का खड़ा सत्य है सब सत्य इसमें देख रहे चैतन्य दिख रहा हूँ चित्त भी इसी में दिखाई दे है और आप लोग आएंगे तो आनंद होता है नहीं आएंगे तो दुख जगत में आनंद एक बार एक महात्मा चेता और शिवजी का अभिषेक करते थे अभिषेक करने के बाद शहस्र नानों देकर तरीके के फूल चढ़ाते थे शिवजी पे एक हजार फूल चढ़ाते थे एक दम ऐसे बनाते गिरने नहीं देते तो थे तो तो तो। बिल्कुल सजाते हुए बिठाते जाते थे लाइन्स गोल गोल गोल टोपी जैसे बना देते थे और जब शासन नाम पूरा हुआ उसके बाद यदि वो पुष्प गिर जा बहुत खुश होते दाल पानी पीना पड़ेगा दाल भी नहीं मिलेगा बहुत अच्छे विद्वान थे महात्मा परम विरक्त भी थे पैसे चक्कर में जाते नहीं थे लेकिन परेशान काशी गानी जी जिनसे पड़े स्वयं रामेश्वर न्याय लेकिन वो महामृत्युजय मंदिर में बैठ के अभिषेक करते थे उनके अंदर पता नहीं भावना थी तब मैं कहता इसका मतलब है ज्ञान तो सब कुछ ठीक ठाक था इन भंडारे के अभाव में दुख होता था सेठ के अभाव में दुख होता था सेठ के आगम में आगमन में इनको सुख मिलता था इसका सेठ में ही सत्यत्व था ब्रह्म में सत्यत्व नहीं था वेदांत पढ़ना पढ़ाना, पढ़ाना बड़ा आसान है लेकिन सत्यत्व कहाँ है ये बड़ा पचना मुश्किल होता है अहम ब्रह्मास्मि रटना आसान है जपना भी आसान है वो आहम क्या है पकड़ में नहीं आता जिसमें तुम ब्रह्मत्व तु देख रहे हो वो अहम किसमें किस अहम में, किस में देख रहे हो ब्रह्म को किस अहम में ब्रह्मा से बोल रहे हो कौन सा है वो अहम बोध वस्तु तुम्हें अहम कहते सबसे पहले आएगा ये शरीर आता है अहंकार मन बुद्धि चित्र वाला आदमी आ अहम कहते सबसे पहले क्या उपस्थित होता है यही तो उपस्थित है मैं मैं इसलिए प्रमत्व का अभ्यास हो रहा है हम ब्रह्मा वेदांत बड़ा कठिन इसीलिए वेदांत हम ब्रह्मा से जपना समझना तथस तदर्थ भावन इसलिए योग सूत्रकार बहुत सतर्कती है केवल जपो मत हम ब्रह्मा से फंस जाओगे कोई भी मंत्र को फालतू जपना नहीं अर्थ समझे बिना तपस्त तदर्थ भावन उसके अर्थ का सम्यक चिंतन होना चाहिए तभी होगा जब शास्त्र को अच्छी तरह से घोटाई करेंगे शास्त्र नहीं घुटेगा तो संसार का अहम ही बना रहेगा शास्त्र का अहम समझ में नहीं आती वो तो किस अहम में शास्त्र ब्रह्म बोल रहा है नहीं समझ नहीं तो में आएगा वो संसार का अहम में ब्रह्मत्व को पकड़ शास्त्र को घोड़ना पड़ता है तद भावनिष्ठ विशेषता तो बोलनी पड़ती है से अलग होने तद अभाव भावनिष्ठ विशेषता तो इसलिए टिप्पण कार करते हैं यद संबंध आवच्छ प्रतियोगिता क्योंकि यदि यदा भावनिष्ठ बोलोगे तो यद क्या हो जाएगा प्रतियोगी हो जाएगा ना जब आप यद अभाविष्ठ बोलोगे यह क्या है वहां प्रतियोगी है अभाव का इसमें इस संबंध यही होना चाहिए मैं समझा रहा हूं। जिस जिस संबंध से धर्म को उसके असली वस्तु में जैसा ग्रहण करते रहे उसी संबंध से उस धर्म को उस विपरीत वस्तु में ग्रहण कर लेने का नाम ही धर्म धर्म में आ रहा ना पा समय संबंध से हम रज को रजत में देखते हैं तो ठीक है क्योंकि इसी संबंध से समय संबंध से ही रजतत्व रजत रज़त्त में रहता है लेकिन यदि उस समय संबंध से उसी रजतत्व को सुक्ति में देखता हूं तो उसका नाम ब्रम इसलिए संबंधावचन भी कहना जरूरी है ये संबंधा छन्दना प्रतियोगिता निष्ठाच प्रकारता तद अभाव निष्ठ विशेषता जब हो जाता है तो हो जाएगा भ्रम ज्ञान तत्मचना प्रकार प्रयोजन अति व्यापति ये यथार्थ ज्ञान में अति व्याप्ति होगा पहले तो यथार्थ ज्ञान लक्षण कर रहे थे तो समन भ्रम में अति व्यक्ति निवारण किया और किसका लक्षण कर रहे हैं भ्रम का कहा होगी यथार्थ समूह बंद। इसी का अन्यथा यथाश्रद रंग रजती और रंग रजते अब क्या हो गया यथाश्रत रंग रजत ज्ञान क्या हो रहा है आपको रंग रजती ज्ञान हो रहा है दलत नहीं हो रहा ठीक नहीं इसमें भ्रम का लक्षण चला जाए यथार्थ ज्ञान में भ्रम का लक्षण क्योंकि ये भी कैसा है रंगत्व प्रकारक है रंग विशेषक है ना और इसी प्रकार रजतत्व प्रकारक है और रजत विशेषक नहीं रजतत्व विशेषक भी है लेकिन यहां भी ऐसा भी कहा जा सकता है रंग विशेषक जो वस्तु है रंग वो कैसा है रजतत्व अभाव प्रकार और यहां क्या सकता हूं रंगत्व अभाव प्रकार तब क्या हो जाएगा भ्रमज्ञान हो जाएगा यथार्थ ज्ञान भी भ्रमज्ञान हो जाएगा क्योंकि लक्षण आपने क्या किया था तद अभावती तत्प्रकार तद अभावती में तत्प्रकार क्योंकि हम यहां चारों चीज होनी चाहिए तदभावती तद प्रकार मतलब चारों वस्तु होना चाहिए रजतत्व तो भाव भी है तो रंग है और रंगत्व तो प्रकार रंगत्व तो भाव रजत है उसमें रजतत्व तो प्रकार होगा। इसलिए कहते अन्यथा था यथाश्रुते रंगरजतयो इमे रंग रजत इत्याक प्रमाया समूहाल ब्रह्मी समूह लंबन प्रमायाम अति व्याप्ती कैसे समूहालंबन विशेषकत्व समूह लंबन कैसे रंग भी है रजत भी विशेषक है रजतत्व रंगत्व प्रकार रज तत्व रंगत्व प्रकारक भी है ये तो मैं दिखाऊंगा रजतत्व प्रकारक भी है रंगत्व प्रकारक है रजत विशेषक भी है रंग विशेषक भी है चारो चीजें उपलब्ध है तेम कौन किसे निरूपित है ये तो अपने नहीं कहा हम अपने मनमर्जी निरूप निरूपक जोड़ लेंगे उल्टा उल्टा जोड़ लेंगे निरुपक आपने लक्षण में भाव वर्णन नहीं किया इतना ही आपने का लक्षण तद अभावती में तकार होना चाहिए परस्पर निरुप निरुपक भाव क्या है संबंध को लेकर के प्रकार को लेकर के विशेष को लेकर के इनका निरुप निरूपक भाव को आपने जोड़ा नहीं है लक्षण में जब आप निरुप निरूपक भाव संबंध को समझाओगे नहीं जब तक तब तक हम अपने मन मर्जी को जोड़ सकता हूं कहीं का कहीं कहीं कहीं जोड़ दूंगा जैसे समझा रहे देखे कैसे ये चारों चीज है ये तो समाल में कैसा है रंग रजत है और रजत रंग भय भी है चल रजतत्व भाव लेकिन हो गया है हम कैसा देख रहे हैं उसको रजतत्व भाव वाला रंग विशेषकत्व में रजतत्व प्रकार हो। और रंगत्व भावद रजत विशेषकत्व में रंगत प्रकार ऐसा में देखने लग गया उल्टा सुल्टा जब आपने जोड़ा नहीं है तो हम अपने मर्जी से ले सकते हैं ना जैसे किसी को बोल दिया भाई तुम जोड़ दो जोड़ दो, के बता दी अब उसने क्या कर दिया लिख तो दिया कैसे का वो कहा ऐसा दो दो लिख दिया अब इसको मैं क्या पढ़ पढ़ में सकता हूँ दो दो चार दो आठ चार आठ आठ भी पढ़ सकता हूं दो माइनस दो इक्व चार जीरो होना चाहिए चार तुमने तो लिख दिया गलत आंसर है ये भी बोल सकता हूँ कि आपने यहां कोई चीन दिया जोड़ा नहीं दो, दो दो चार हो गया ना दो दो, दो चार अरे दो घन दो सम चार ऐसा बोलो तब तो ठीक तो नहीं तो मैं ऐसा भी ले सकता हूं दो घाटा दो हो गया चार दे सकता क्या आपने तो कहानी जैसा गणित में एक भी चिन्ह डालना भूलोगे जब करेक्शन कर लो मास्क अपना मर्जी का चिन्ह डाल के फेल कर देता करता है कि नहीं वैसे अन्याय में आपने बात समझ जोड़ने को बताया नहीं हम अपने मर्जी से जोड़ देंगे फैल कर देंगे आपको यथार्थ करेंगे इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह का परिस्थिति आपने दे दिया मौका हमको क्योंकि तदव तत्प्रकार तद अभावि तत्प्रकार इतना पर लक्षण कर दिया हम कहीं से कहीं जोड़ देंगे रजतत्व तो में रंग विशेष जोड़ लिया रंगत्वावध तो में रह रस विशेष जोड़ लिया आप यथार्थ अनुभव को भी मैंने यथार्थ बना दिया यथार्थ को अथार्थ बना दिया ऐसे अति हो जाएगा यदि लक्षण में निरूप निरूपक भाव नहीं रहेगा तो गुप्त निष्कर्षे तो वही करेगी यदि हमका करे एक तथा विशेषता होनी चाहिए संबंधा होना चाहिए निष्प्रकारता होनी चाहिए ये सब में संबंध जोड़ दूंगा आपस में तब तब व्याप्ति ही यथार्थ यथार्थ नहीं हो जाएगा आप यथार्थ को यथार्थ नहीं बना सके यदि टू प्लस टू इक्वल फोर किसे लिख दिया अब उसमें क्या तुम गड़बड़ी कर लोगे तो कर सकता है कोई अभी प्लस चेन डाल दिया ना वह डाल दिया आप कुछ नहीं कर सकते दो सौ कैसे पढ़ लोगे उसको नहीं पड़ सकती है दिया दिया। उसी प्रकार से हमने भी निष्कर्ष दिया है, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, निष्ठा प्रकारता, प्रकार विशेषता निर्मित विशेषता होनी चाहिए यह हमें नियम जोड़ दिया है उक्त निष्कर्ष तो न तत्काल तो, व्याप्ति नहीं होगी क्यों प्रमायाजता रंगाशे रंग रजत रंग विशेषता निरूपित प्रभाव जो रजतत्व प्रकारता है वो कैसी है रजतत्व रंग निष्ठ विशेषता से निरूपित नहीं है एवं रंगत्व प्रकारताया ंगत्वभाव रजतनिष्ठ विशेषता निरूपिताव आच पर विशेष विशेष भाव को हम गलत अब जोड़ नहीं सकते हैं रजतत्व भाव वाला जो निष्ट विशेषता है वो रजत प्रकारता से निपित नहीं है वो रंगत्व प्रकारता से ही निरूपित इसलिए यथार्थ नहीं हो सकता है उदाहरणम यथाशुप्त इदम रजित ज्ञानम अर्थात नीचे दो नंबर टिप्पण रजतत्व अभाव निशेषक सती रजत प्रकार कम शुक्त ऐसा भी पाठभेद है और ज्ञान हो गया ना तो समवाय संबंध अवच्छिन्न रजत प्रति प्रति अभाव रजतत्व प्रतिविता अभाव जब शुक्ति में इधम रजतम ज्ञान देखेंगे शुक्ति है में आपने रजत ज्ञान देखा इदम रजत तो शुक्ति कैसी है रजतत्व अभाविष्ठ विशेषता है ना और रजतूत प्रकारता का इन रजतूत प्रकार जो चीज है समंदा चिन्हना है संवाय समवाय समिन्न छोड़ना पड़ेगा रजतनि रजतत्व निष्ठा प्रकार था। कि जो रजतत्व तो प्रतियोगी है यहां वह प्रतियोगी को उसकी अपना जो निजस्ता है रजत में किस अनुसम करते हैं संवाय संबंध से उसी संबंध से इस स्थल शुक्ति में रजतत्व प्रकार था मैंने अनुभव किया तो भ्रम हुआ समझ में ना इसलिए कहेंगे समवाय संबंध आवचिन्न रज तत्व प्रतियोगिता अभाव समवाय संबंध आवच्छिन्न रजतत्व प्रत्योगित अभाव निष्ठ विशेषता समवाय संबंध आवचिन्न रज समझ में प्रकार ना रज तत्व निष्ठ प्रकार कह दूंगा तब वास्तविक भ्रम ज्ञान हो जाता है यह विशेषता प्रकारता विशे जब होती है, तभी जा करके ताल विषय ज्ञान को भ्रम ज्ञान कहा जाएगा रहे हो ना तो है यह यद संबंधावच्छिन्न अभावनिष्ठ विशेषता तत्समंदावच्छिन्न ही प्रकारता होगी तभी भ्रम जिस संबंध आवच्छिन्न का अभाव वाला अधिकरण में अर्थात संबंध समय समंद, संबंध आवच्छ रजतत्व रूपी प्रतियोगिता है जिसका ऐसा जो रजतत्व भाव उस अभाव का अधिकरण कौन है शुक्ति उसमें समवाय संबंध आवच्छ रजतत्व रूपी प्रकारता को मैंने जब ग्रहण करूंगा तब शुक्ति में रजत की भ्रांति होती यहाँ मेन कारण ही है उसमें तो देखना उसको कहने के लिए भाषा है यद संबंधावच्छिन्न प्रतिविधता निष्ठ विशेषता तत्समंद आवच्छिन्न तिष्ठ प्रकार बिना संबंध का के प्रतिषेद डाले भ्रम कि अथार्थे निर्णय नहीं दे सकते आप तो बोल देते हैं ना शुक्ति में रजत भ्रांति हो गई लेकिन क्यों हुई वो संबंध को पकड़ेगी ना भ्रांति करके नहीं बोल सकते शुक्ति में रजत ज्ञान हो गया भ्रांति ज्ञान है तो हम लोग रट लिया सुन सुन करके खोपड़ी में घुस गया है। में सुजत क्यों क्या कुछ पता नहीं आज पता चल रहा हा जब तक संवाय संबंध से रजतत्व को मैं शुक्ति में नहीं देखूंगा तब तक, तक शुक्ति में रजत भ्रांति हो नहीं सकती केवल रजतत्व शुक्ति में कोई देख ही नहीं सकता संवाय संबंध के बिना देखेगा कोई जाति को किसी वस्तु में तो जरूर उसका पीछे संबंध रहता है जिस संबंध से जिस जाति को उसे जहां कहीं ग्रहण किया होगा उसी संबंध उस जाति को अन्यत्र ग्रहण करता है तब भ्रांति होती है ये ठोस तो नियम दिमाग में रख लो तब संसार की भ्रांति इस आत्मा में जो हो रखता है दूर हो सकता है तभी तो मनन कर पाओ अब ये सब सिद्धांत और ठोस नहीं रखेंगे तो मनन क्या होगा क्या निर्ध्या सिद्धांत ज्ञान के अभाव में ही केवल सुनी सुनी वेदांत में पक्षती नहीं कोपड़ी में दुनिया और संशय और विपरीत भावना होते रहते है बार बार बार बार संशय और बार बार विपरीत भावना क्यों होती है कारण यही है सिद्धांत परिपक्व नहीं है सिद्धांत और सिद्धांत परिपक्व उसका मनन और विद्यासन हो जाए फिर संशय का सवाल जासे विद्यंत सर्वसंशया वो होने के लिए पहले सिद्धांत मजबूत करो क्रम से ढंग से पढ़ो समझो बिठाओ उसके अंदर घोट करके अंदर हम लोग रटे भी हैं इन चीजों को ऐसे नहीं बोल रहा खूब रटे खूब घोटाई हुई गुरु लोग ऐसे हमारे जैसे नहीं पढ़ाए हमको जैसे हम आपको पढ़ाए ना ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ सुना रहा हूँ बल्कि पढ़ा क्या रहा हूँ कथा बांस राम आप सुन रहे हैं राम सीता की कथा जैसे हमारे गुरु लोग ऐसे नहीं तो घोटे बिना आगे बढ़ते नहीं पहले इसको सुनाओ तुम ढंग से तुम चा समझियो वो जाना चाहिए लक्षण नहीं सुना तो चाह भाजपा नहीं हटा हुआ तो होना वृत्ति वगैरह गण सहित जब तो सुनते थे तब आगे पाठ पर उनके सामने जाने में डर लगता जितने रटा हुआ ना जाता नहीं था वह वो तो भी समझे मतलब तैयार नहीं हो रहा है भंडारा पछाने आ गया क्या यहाँ मेरे सामने है? तुमको पढ़ा करके मेरा भंडारा पचता है क्यों आ रहे हो यहाँ तैयार नहीं किया है बहुत डांट दो तो चार बार डांसने और कान पकड़े में जाते ही नहीं था जिस दिन तैयार होता था 100 परसेंट पूरा मैं अपने पार्टी को बुलाता था, था चार पांच को कृष्ण बात रामदास थे था। तीन चार लोगों को बुला लेता था, था मैं उनके सामने सुनाता था तो उनको पढ़ा देता था तो विश्वास होता था मैं गुरु जी के सामने बोल सकता हूँ फिर उनके सामने धड़ाधड़ बोल सकते ठीक तुम सामने बैठो बाकी सब गधे हैं पीछे बैठे मुख्य रूप में विद्यार्थी मैं सुनाया तो पाठ शुरू हुई बाकी सुनावे नहीं सुना कोई मतलब नहीं। इतनी शक्ति किया तो भी भी हुई। अब उसका लाभ समझ में आया। और उस समय लेकिन अपना तर्क भी हम कभी एक ऐसी कृपा रही भगवान की प्रश्नों का जवाब स्रोते सिद्ध हो था। इसी जाता था कभी पूछते नहीं थे एक दिमाग में बचपन से कश्चित धीरह अभी भी वो कीड़ा काटते रहता है कस्टित रह। धीर धैर्य रखो धैर्य तुम्हारे मन में अब जो संशय पैदा हो रहा है इसका प्रश्न तुमको दस दिन बाद मिल सकता इसका तो है इसका जवाब मिलेगा अब नहीं तो बाद में मिलेगा जल्दबाजी मत करो धैर्य रखो वही धैर्य का फल है सारा संशय निवृत्ती अब आप लोग ने उतावलापन है ना उतावलापन बोलते हैं अभी कुछ मन में तो तुम पूछ लिखो अभी आगे आने वाला है चार पंख के बाद तुम्हारे प्रश्न का जवाब है कई बार मैं देखा विद्यार्थियों बचेगा भाव घुटाई करो ये संबंध अवच्छिन्न प्रति अभाव निष्पेषता निर्भिद यह सम्बन्ध अवच्छिन्न निष्ठा प्रकार का शाली विषयता यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव दो का लक्षण मजबूती से रखिए अपने मन में यह कुछ पर अशुद्ध है उसको ठीक कर लीजिएगा आगे में यथार्थ अनुभव भेदा के ऊपर बोलूंगा